शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता सांप्रदायिकता का दोष है हम लोग प्राय निरर्थक बातों को ही आध्यात्मिक सत्य समझ बैठते हैं विद्वत्ता से युक्त सुलित वाक्यों को ही गंभीर धर्मानुभूति समझ लेते हैं इसी से सारी सांप्रदायिकता आती है सारा विरोध भाव उत्पन्न होता है यदि हम इस बात को भली भांति समझ लें कि प्रत्यक्षानुभूति ही सच्चा धर्म है तो हम अपने ही हृदय को टटोलेंगे और यह समझने की चेष्टा करेंगे कि हम धर्म राज्य के सत्वों की उपलब्धि की दिशा में कितना अग्रसर हुए हैं और तब हम यह समझ जाएंगे कि हम स्वयं अंधकार में भटक रहे हैं तथा साथ ही दूसरों को भी उसी अंधकार में भटका रहे हैं बस इतना समझ लेने पर हमारी साम्प्रदायिकता और लड़ाई मिट जाएगी सांप्रदायिकता, हठध और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर काफ़ी काल तक राज कर चुकी है वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है यदि ये विभत्स आसुरी शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हुआ होता भिन्न भिन्न आध्यात्मिक शक्ति समूहों के परिचालन हेतु तो, संप्रदाय कायम रहे पर जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्र इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये भेदभाव सतही हैं दिख भर रहे हैं और इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद उन्हें एक साथ बांधे रहने वाला परम मनोहर स्वर्णसूत्र के भीतर पिरोया हुआ है तब इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती हमारे प्राचीन शास्त्रों ने घोषणा की है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। विश्व में विद्यमान एक ही सत्य वस्तु का ऋषियों ने भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया है अतः ऐसे भारत में जहाँ सदा के सदा से सभी संप्रदाय समान रूप से सम्मानित होते आए हैं यदि अब भी संप्रदायों के बीच ईर्ष्या द्वेष और लड़ाई झगड़े बने रहे तो धिक्कार है हमें जो हम अपने को उन मेहमान्वित पूर्वजों के वंशधर बताने का दुस्साहस करते हैं आचार्य महामानव श्री राम कृष्ण अब एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के जन्म लेने का समय आ गया था जिसमें हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विद्यमान हो जो शंकर के प्रतिभाशाली मस्तिष्क वह चैतन्य के अद्भुत विशाल अनंत हृदय का एकत्र अधिकारी हो जो देखे कि सब संप्रदाय एक ही आत्मा एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है जिसका हृदय भारत के या भारत के बाहर गरीब दुर्बल पतित सबके लिए द्रवित हो लेकिन साथ ही जिसकी बुद्धि ऐसे महान तत्वों की परिकल्पना करे जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी संप्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह द्वा एक हृदय और मस्तिष्क के सार्वभौम धर्म को प्रकट करे एक ऐसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया और मुझे वर्षों उनके चरणों में बैठ शिक्षा पाने का सौभाग्य मिला अतः आज मुझे भारत के सभी महापुरुषों के पूर्ण प्रकाश स्वरूप युगाचार्य श्री रामकृष्ण का उल्लेख मात्र करना होगा उनके उपदेश आज हमारे लिए विशेष हितकर है एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथा अद्भुत सत्य जो मैंने अपने गुरुदेव से सीखा वह यह है कि संसार में जितने धर्म हैं वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं वे केवल एक ही चिरंतन शाश्वत धर्म के भिन्न भिन्न भाव मात्र हैं उनके मुख से कभी किसी के लिए दुर्वचन नहीं निकले और न उन्होंने कभी किसी में दोष ढूंढा उनकी आंखें कोई बुरी चीज़ देख ही नहीं सकती थी और न उनके मन में कभी बुरे विचार ही प्रवेश कर सकते थे उन्हें जो कुछ भी दिखा अच्छा ही दिखा उनका सारा जीवन साम्प्रदायिकता और कट्टरता को तोड़ने में ही व्यतीत हुआ